बोले दो चारीना ज्यादा नहीं देना तो उसको महापुरुष तो ने कहा दो चार जीवन पीना तो उसका क्या तात्पर्य है कम करने वैसे अधिकारी के अनुसार उपदेश होता है इसका आपको ध्यान रखना भगवत का ही है शंकराचार्य लेकिन अधिकारी के अनुसार उपदेश किया उनके सामने देश की परिस्थिति कैसी थी की बौद्धों का बहुत प्रभाव धारित है न वैदिक मत को मानने वाले लोग नहीं थे सब बौद्ध हो गए थे तो बौद्ध मत का निराकरण करने में ही उन्होंने कई ऊर्जा लगाई वो अज्ञानी थे, नहीं जानते थे, ये बात नहीं पूर्ण ज्ञानी थे तो पर समयुसार तो उन्होंने वैसा प्रतिपादन किया तत्प्रकार स्पष्ट उत्पादन वो भी नहीं करते थे, कर सके तो परि के अनुसार वो बाद ने ही प्रतिपादन किया अब यही अविद्यावाद ये सब उसमें अमृतान भोग चाहिए अज्ञान का खंडन है क्योंकि उन्होंने अब कष्ट की बात तो उनके अनुआई भी हम आम एक पंडित ने बोला हमें चित अच्छा नहीं लगता अच्छा लगता है हमने का दूसरे के चश्मा लगाकर लोगों को चिट्ठित बोला स्पष्ट आचार्य ने चिविलास कह तो उस प्रक्रिया का ढिन्न नहीं है जब दूसरे की प्रक्रिया का ढिन्न होगा तो सबको पता नहीं पर रहा है उसको ना मन अच्छा लगता है यही रहा है यही होता है पुरुष शब्द का मुख्यार्थ नहीं होता है हर जगह पहते हो रही है और लोकतंत्र लोकत में भविष्य का भी होगा मात्र अच्छा हर जगह होता है शंकरवास तो से, से हम चढ़ा रहे हैं और तो वो समझना है शुक्रों तो तो का तत्पर अल्प नहीं है और शंकराचार्य फिर भी अच्छा लिखा है मैं कहता हूँ उनके टीका टिप्पणी का थोड़ा हटते ही लिखते समझ जश्न का कुछ दूसरा चाहेगा सबसे तो तो अच्छा है को है से अच्छा है और मधुरा है अजबंक तो तो तो तो तो तो सब ठीक है अधिकारी भेजे कुछ भी असंगत नहीं है शंकर ने जिस कहा अच्छा ही है कल था था देखा है तो का उनका है अच्छा अच्छा तो तो बहुत उनके अच्चे, अच्चे के है देश के करीब हिंदी में है संस्कृत वृद्ध भाषा में कुछ है मराठी में वैद्य में कुछ है यहाँ तक फर्स्ट पास्ट के दोनों का खंडन भी उन्होंने किया है मार्च पास तक विद्वान वो भगवान के श्री विग्रह को भगवान के श्री विग्रह को वो अभी ज्यादा सारे नहीं मानते माई के नहीं मानते मिच्छा नहीं मानते नहीं मानते और तो ये संग्रह भी शंक्रा को भी कल सी रहता है है ये वो लेकिन संग्रा उसको कठिन है नारायण नाम वाला नारायण नाम वाले ई पर सत्ता शासन करने वाले हैं हाँ कंकर्म में माया उपाधि को लेकर सविशेष तो एक जैसा ढटा नहीं ना वहाँ पर जब उत्तम पुरुष हो गया ना तो यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म घट गया और लोकल हुआ तो फिर माया उपाधि तो को लेकर घटा तो एक दिन नहीं घट पाता है कोई भी सूची पूरा पूरा शंकल मत में एक तो भी की कई तो भी श्रुति घटती तो नहीं है अब में न्याय है ना आधा सविशेष में आधा निविशेष में आधा उपाधि को लेकर आधा शुद्ध में एक भी श्रुप को घटानेविशेष आए तो माया उपाधि को लेकर चलना होगा उतना सबसे शुद्ध मुक्त हो गया और ये यो लोग हैं में एक डिग्री तो तो क्या सत्य नहीं चैतन्य है वैसे भी लग सकता है मैंने बोला ना यार के साथ में सुरक्षा परमात्मा सब गुज अभी होने की गर वैसा भी लग सकती है सत्रह हो गया था ना पांच तो मैं तक निक जाता हूँ पता नहीं पाँच से दिन से जिसकी व्याख्या की जाए उसे क्या जा कहेंगे व्याख्या क्योंकि तो ईश्वर की भी अच्छा चीज है ना पुरुष तो लोग में जो लोग कृवीर से विभर चलते इस तरह उतना पुरुषस्था परमात्मा की बात हिस्सा या किसकी भी अच्छा चाहिए ईश्वर है ना जिसकी व्याख्या की जाए उसे क्या कहेंगे व्याख्या व्याख्या, की जैसी हो गया नाम प्रसिद्ध है न्याख्यात व्याख्या जिसकी की गयी ईश्वर की पुस्तक कौन सा नाम प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम यथा व्याख्या है ना मतलब जैसी हमने व्याख्या है है ना ना हमने हमने भी आ मतलब जैसी की वैसे व्याख्या के विषय ईश्वर का हमने जैसी व्याख्या की वैसे व्याख्या के विषय ईश्वर का यथा है ना ज़िए। ज़िए। तो हमने जैसा जैसी व्याख्या की है वैसे व्याख्या के विषय ईश्वर का अथवा थवा व्याख्यान के अनुसार व्याख्या ईश्वर का पुरुषोत्तम के नाम निर्वचन प्रसिद्ध या अर्थवस्तुम नाम नाम निर्वचन प्रसिद्ध या उसका जो है नाम के विस्पत्ति की प्रसिद्धि से नाम क्या है पुरुषोत्तम इस नाम ईश्वर का तो ये है कि नाम के नाम के नाम की विस्पत्ति की प्रसिद्धि होने से का तख्त नामना अगर उत्तम दसते हैं उस नाम की सार्थकता दिखाते हुए उस नाम की सार्थकता दिखाते हुए निरत्या ईश्वर अहम निरत ईश्वर में ही हूँ निरस्त ईश्वर मैं ही हूँ इसी भगवान आत्मानंद इस प्रकार भगवान अपने को कंक थी इस प्रकार भगवान अपने को पंक्ति लगेगी नाम निरोन की प्रदया नाम की विष्पत्ति की प्रसिद्धि के द्वारा सत्य नामना करेगी सत्य नामनाथन करते हैं उस नाम की सार्थकता दिखाते हुए निरस्त ईश्वर में ही हूँ इस प्रकार भगवान अपने को करते हैं आत्मानी शरण अहम् यस्तीस्मा शरण अतीत अहम् अक्षरा अफम अक्षरा अथ च उत्तम अतः अस्मी लोके क्या अतीत पुरुषोत्तम क्षर अतीत क्या अक्षराद अतिम अतीत क्या अक्षराद अतिमा क्योंकि मैं अक्षर ये है क्षरमती तो ऐसा अच्छा करना क्योंकि मैं छल से अतीत अक्षर हूँ क्योंकि मैं छल से अतीत नहीं यमा क्षरम अतीता अहम क्योंकि अतीत हूँ क्यूँकी मैं क्षर से अतीत हूं मतलब से पर हूं क्या हुआ यहां बिना करनाशी पदार्थ हुआ ना बता भी बिना पदार्थ क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं क्या अक्षरा गति उत्तम और अक्षर से भी मैं उत्तम हूं उत्तम हूँ अक्षर क्या भी माया और अक्षर से भी उत्तम हूँ उत्तम हूँ अतः लोके क्या वेगे पुरुषोत्तम कृपा अति अतः असालोके का वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ या पुरुषोत्तम इस, ना? इस, इस नाम से कहा जाता हूँ ऐसा भी कैस आगे ध्यान देंगे यशमाक्षरम अतीत अहम स्वा क्या लिया है अश्व काम संसार माया वृक्षम तो शरण से क्या लिया अस्व संसार माया वृक्षम और अतिकाता से तो अतिक्रांत क्योंकि माया में क्योंकि अस्वस्थ नाम वाले माया में संसार वृक्ष का अतिक्रमण किया हूँ क्योंकि मैं अस्वस्थ नाम वाले माया में संसार वृक्ष का अतिक्रमण किया हूँ किसने मैंने क्योंकि मैंने अस्वस्थ नाम वाले माया मैं संसार वृक्ष का अतिक्रमण किया है लगा अक्षरा दशी क्या उत्तम अक्षर का क्या अर्थ है संसार में वृक्ष की बीच बीच मतलब कारण दीच दीच तो क्या कारण है संसार में वृक्ष का कारण कौन है माया क्योंकि मैं अच्छा अक्षर से अर्थात संसार में वृक्ष की कारण माया से भी उत्तम हूँ उत्तम करमा उसकी सीमा का क्या है अत्यंत श्रेष्ठ ऊँ अथवा ऊतम उम कर यहाँ पर उससे श्रेष्ठ हूँ या उससे फर्म अच्छा अच्छा अच्छा है ना शोक में अकाक्षरा उत्तर छाक्षरा उत्तर ऐसी उत्तम होने के कारण का प्रख्या अब देखेंगे एवं वाम भक्त जना विस प्रकार मुझे भक्तजन जानते हैं लगा किस प्रकार पुरुषोत्तम इस प्रकार है न जाएगा की पुरुषोत्तम इस प्रकार अर्थात पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम इस नाम से पुरुषोत्तम इस प्रकार मुझे भक्तजन जानते हैं क्या कविया नाम और कभी का निवेश करते हैं कभी काव्यादि में इस नाम का उल्लेख करते हैं किस नाम भक्ति कभी काव्यादि में इस नाम का उल्लेख करते हैं अर्थात पुरुषोत्तम इस नाम से वर्णन करते हैं है ना निर्विन का भी अखान हो गया अर्थात पुरुषोत्तम इस नाम से वर्णन करते हैं का जो नाम है नाम से अब देखेंगे अविदानीन अव कर्म इसके पश्चार इधानीन कर् अब इसके पश्चात अब यथा निरुप के कर रहे निर्वचन के अनुसार या विपत्ति के अनुसार या निर्वचन बताया ना क्या ये छाक्षरा उत्तमत्व ठीक है न छराक्षरा उत्तमत्व अथवा छरा तत्व छरा थी तत्व अतीत एक जी कहा उत्तम कहा है बात दोनों, दोनों के लिए की है साक्षर दोनों की अक्षर से अतीत होना अक्षर से उत्तम होना दोनों तो के साथ तो उत्तम के साथ नहीं है ना तो छरा छरा ज्ञान को ऐसा जो निर्वचन लिखाया है यथा निरुत्तम एक फल है इसके पश्चात निर्वचन के अनुसार है या निपति के अनुसार आत्मा को जानता है आत्मा को जो जानता है दस उस ज्ञान का या आत्मा को जो जानता है अच्छा उसके ज्ञान का या कहा जाता है उसका यह फल कहा जाता है मतलब उसको प्राप्त होने वाला कहा हो जाता है उसको प्राप्त होने वाला कहा हो जाता है तो जानता है यह या है ना आया है या तो से जिसको ग्रहण करना है कृषि उसी को ग्रहण करना है जो जानता है उसको प्राप्त होने वाला यह फल कहा जाता है, है।, है लगाइए ता, मां एवं दहा, एवं यमुढ़ साममू जाम एवं भजति मरुव कम असमूढ़ जभावे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तो द्वितीय है कर्म है भारत यह असमूढ़ोत्तम जाना है भारत यह ना एवं पुर है।, है? है, है जो जो जो जो या मूल इस प्रकार प्रकार मुझ पर एक है मुझसे किस प्रकार मुझ पर है जो मोह एक व्यक्ति जो मोह रही व्यक्ति मोहित जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुषोत्तम को तो जानता है अर्थात उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है।, है जो पुरुषोत्तम तो को जानने वाला क्या है सब कुछ पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम को जानने वाला सर्विदा सर्विद सर्वभावे नाम बजती वह सर्ववेदा सर्वभाव से मेरा निधन करता है और जो जानता है ज्ञान का भी फल क्या छोट गया मेरा मैंने अब पर है षण वाला यूजर है तीन तो सौ तिहत्तर पेज निकालेंगे ओपन निका थी यहाँ पर ड्रॉग की ओपन निका थी वहाँ पर क्या था सत्य पद सर्वात्म तो है ना? ना? क्या था? सर्वेवारा, ये नवात्म सर्वेवारण वाला मतलब सर्वात्मक विशेषण वाला सर्वेवारा ऐसा लगा लेना है ना यथुत्र विशेषण दाले वाला और सर्वे भारण पदत्त सबकी आत्मा के अब देखेंगे त्याग हो जाएगा ये शेषण वाले ईश्वर को परमात्मकवादी विशेषण वाले ईश्वर को एवं कर हो जाएगा यथोक्त प्रकार क्या है अथरा के लिए अक्षरा तीतो अक्तम अक्षरो समस्त हो अक्षरो समस्त ये प्रकार है लग जाएगा लग गया और असमोह करते हैं सम्मोह कैसे तो तो या? या? इस तो तो लगाएंगे इसको भारत जो मुँह से रहित व्यक्ति मुँह से रहित व्यक्ति यथोच प्रकार से यथोच विश्लेषण वाले यथोच प्रकार से अल्लाह मतलब सब तो अक्षरोमक वाली विशेषण वाले मृत पुरुषोत्तम को या मैं हूँ इस प्रकार जानता है या मैं हूँ इस प्रकार पुरुषोत्तम को जानता है सर्वित सर्वित है ना तो सर का सर्वात्मा सर्वो व्यक्ति सब प्रकार से सबको जानता है सब प्रकार से सबको हाँ सब प्रकार से सबको जानता है क्यूँकी कोई भी प्रकार उससे नहीं है सभी प्रकार के सबको जानने वाले पूर्णता सबको जानता है सर्वात्मा का सर्व प्रकार है सर्वात्मा क्या है सर्व प्रकार है सर्व सब प्रकार से सबको जानता है सर्व सर्वे सर्वज्ञ सर्वी सबको कैसे जानता है सर्वात्मा सब प्रकार से सबको जानता है सर्वज्ञ तो वो बचता है किसका वजन करता है सब स्थम सभी भूतों में स्थित मेला करता है सभी भूतों में स्थित मेला भजन करता है कैसे सर्व आवेद का सर्वात्म चित्रकया यहाँ पर सर्वात्मी चित्रकया ऐसा करेंगे कि मूल सर्वात्मा में सर्वात्मी चित्र कया ऐसा करेंगे है ना कि सर्वात्मा में लगे हुए चित्र के द्वारा मेरा दिल सब क्या सर्वात्मा में आत्मा नहीं नहीं सर्वस्व आत्मा सब कुछ भगवान है सबकी आत्मा वही है न सब आत्मा सर्वस आत्मा वो भी कर सकते हैं जो सब है वही आत्मा है लेकिन सर्वस आत्मा अब ध्यान देना अश्विन अध्याय इस अध्याय में भगवत तत्व ज्ञान का भगवत तत्व ज्ञान अच्छा भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष कलम है ना तो मोक्षर फल वाले भगवत तत्व से ज्ञान को कहता है क्या मोक्षरूप फल वाला कौन है भगवत तत्व का भगवत भगवत ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान को अब इसके पश्चात लेना भी की करते हैं कि जी ये तत्व शास्त्र इदम, मया इदम, मया इति मैर्तम श्राष्ट्रम बुद्धिम सृतकृत एक बुद्धिम सृतकृत सरस इदम शास्त्र मैं उत्तम अलग इसम शास्त्र मया उत्तम हे निष्पाक अर्जुन इस अत्यंत गोपनीय शास्त्र को मैंने कहा अत्यंत गोपनीय शास्त्र को मैंने कहा अत्यंत गोपनीय शास्त्र से ये ये जो श्लोक आया है ना जिस जो पुरुषोत्तम का प्रतिष्ठा करने वाला श्लोक है अभी लिखने इसका व्याख्यान लाएगा क्या लेना है है के को मैंने कहा, फिर आगे एकद्वा बुद्धिमान क्या सिर्फ कृष्ण भारत एकद्वा बुद्धिमान सिद्ध कृत्या क्या ख्या एक इसको इसको जान कर है एक शास्त्र को जान कर मनुष्य बुद्धिमान और हो जाता है बुद्धिमान क्या बुद्धिमान और पुलिस हो जाता है कृष्ण कृत्य है ना कुछ करना बाकी नहीं रहता है ऐसा है कि कि ये भी आगे यह बताना चाहते है तो यहाँ पर उत्तम है न की यद्यपि संपूर्ण गीता शास्त्र भगवान के द्वारा कहा जा रहा है समग्र गीता शास्त्र भगवान के द्वारा कहा जा रहा है किन्तु यहाँ पर शास्त्र पद से कौन कहा गया है ये पंद्रवा यहाँ शास्त्र पद से कौन सा गया है पंद्रह क्योंकि स्तुति के लिए प्रकरण है ईरानी का स्कूल किया जाए ना ये स्थिति समग्र विचार भाषा भगवान के द्वारा कहा जाता है तो इस श्लोक में आज ये शास्त्र पद से केवल पंचायत को लेना है उसी की जा रही है ऐसा वाक्य हर भगवान बताना चाहते हैं लगाएंगे यद्यपि सदस्तम गीताक्षम शास्त्र संपूर्ण गीता नामक शास्त्र भगवान के द्वारा कहा जा रहा है यद्यपि सदस्तम गीताक्षास्त्र गीता शास्त्र श्री भगवान के द्वारा कहा जा रहा है तथा अयमअध्या शास्त्र उच्य तथा इह अयमअ्या शास्त्र उच्यते हैं यहाँ पर कहाँ इस्लोक में करता है अश्विन श्लोक है इस श्लोक में अयम अध्यायोग यह अध्याय ही शास्त्र पर से कहा जाता है तथापि है तथा के फिर भी इस श्लोक में अयम अध्याय मतलब पंच दस अध्याय ही शास्त्र पर से कहा जाता है ठीक है तो ये अनदे अर्जुन मैंने गोतम शास्त्र को कहा तो गोतम शास्त्र के लिए पद प्रतिये है ना क्यों ऐसा क्यों तो यहाँ पर क्योंकि यह प्रकरण स्थिति के लिए है क्योंकि तो यह प्रकरण उसकी थे थे। आगे देखेंगे गीता ही गीता शास्त्रार्थ अध्याय समासे न केवल समाप्ता बताएंगे ठीक अर्थ है क्योंकि ही अस्वीन अध्याय केवलं सर्वा गीता शास्त्रार्थ न उक्ता अस्वीन क्योंकि अध्याय केवल सर्वा गीता शास्त्र न उठ रहा क्योंकि इस अध्याय में केवल संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ ही नहीं कहा गया ऐसा ना क्योंकि इस अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ ही केवल नहीं कहा गया संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ ही केवल नहीं कहा गया तो चाहिए सर्वा वेद क्या सर्वा वेदार्था परिस और अध्याय और इस अध्याय में संपूर्ण वेद का तात्पर्य समाप्त परिसाप्त हो जाता है मतलब इस अध्याय में संपूर्ण वेद का तात्पर्य आ जाता है परिसम्ता करते नहीं अभी गलती अर्थ में नहीं है और यहाँ इस अध्याय में संपूर्ण वेद का तात्पर्य आ जाता हैगा अच्छा, है। तो कर देखो योग वीर सौ वेद यह कम वीर जो उसको जानता है वह वेद व्यक्तता है क्या सर्वे वेद गयी वह हम व्यक्तिया इसलिए उसका करते हैं दोबारा लगाएंगे जी क्योंकि इस अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्य ही केवल नहीं लग गया संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्य केवल नहीं कहा गया बल्कि संपूर्ण वेद का, का तात्पर यहाँ आ जाता है अच्छा जा बल्कि लगा सकते हैं क्या कर बंखी के लिए सकते हैं बल्कि संपूर्ण वेद का, का तात्पर यहाँ पर आ जाता है क्या कर सकते हैं बंखी के लिए और क्या हो सकता है प्रत्युत प्रत्युत प्रत्युत संपूर्ण वेद का तात्पर यहाँ आ जाता है आ जाएगा प्रत्युत इसलिए आगे अभ्यार करेंगे क्या बाद में है ना इसी चार में क्या यहाँ करेंगे अब क्या है एकदम उत्तम कथितम उत्तम काम मया है ना नाकम ये ना और जब फिर ये बोगरी समाप्त होकर के क्या है ये विशेष का वास्तव हो गया ना अर्जुन का तो कुल्ली में भी चल जाएंगे उसको तो कुल्ली में जो है ना पापम अस्त अस्त पापमें है ना मतलब हो गया जाएगा आज के जो है आजकल के लोग पिता को क्या कहते हैं अच्छा तो ये पिता के अनुसार पापम तरफ अस्त पापम पीले अपने अच्छा न नहीं तो ये में है पे कहते परिवार और ये पाता परिवार मिलेगा है न क्या तो नहीं को कर में है। तो करना तो है चाहिए यहाँ पर एक शास्त्र बुद्धवा यथादर्शिक दर्शित अर्थ वाले मतलब जैसा अर्थ दिखाया गया है जैसा अर्थ कहा गया है यथाथा मैं यथा दर्शित अर्थ वाले जैसा अर्थ कार्यादर्शिता एक बुद्धवा यथा दर्शित अर्थ वाले इस शास्त्र को जानकर बुद्धिमान होता है बुद्धिमान क्या क्या भवे बुद्धिमान होता है आपने एक मिनट हाँ ठीक है यथा दर्शिताश्रम बुद्धवा बुद्धिमान क्या कृत्य बुद्धिमान क्या यथा दर्शिक इस शास्त्र को जानकर बुद्धिमान और कृषि कह जाता है अन्यथा ना मतलब तो अन्यथा फिर या अन्यथा बुद्धिमान अन्य प्रकार ऐसी बुद्धिमान और कृषि कृत्य नहीं होता है भाषाकार स्वयं तो बता रहे हैं कृतम कृष्यम के कृतम कृत्यम कृतम कर लिया और कृष्यम करतव्यम कृतम का क्या है कि जिसके द्वारा कर्तव्य कर लिया गया है उसे क्या से जिसने अपना कर्तव्य कर लिया उसे क्या कहित हम उसको समझाते हैं विशिष्ट जन्म के ना मतलब विशिष्ट कुल में विशिष्ट कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण के द्वारा जो कर्तव्य होता है विशिष्ट जन्म विशिष्ट कुल में है ना विशिष्ट कुल में जन्म का सुन कर लेना जो कर्तव्य होता है ब्राह्मण से द्वारा जो करना होता है भगवत तत्व लिखे सत्सर्वम कृतम हुए भगवत भगवत तत्व के लिए सब सर्वम कृतम भगवत हुए भगवत को भगवत तत्व को जान लेने का वो सब कुछ किया हुआ हो जाता है भगवान को जन्म लिया कुछ बाकी न गया परम फल मिलता है भगवान को ज्ञान काम फल मिलता है तो सत्य हो गया भगवत होने पर वो सब किया हुआ हो जाता है क्या अन्यथा कष्ट सिद्ध क्या अन्यथा न सिद्ध कर्तव्य परिस और अन्य प्रकार से किसी का कर्तव्य समाप्त नहीं होता है अन्य प्रकार ऐसी किसी का कर्तव्य समाप्त भगवत को जानने तो पर ही उसका कर्तव्य समाप्त होगा कर्तव्य कब समाप्त होगा और जानने को होने का कर्तव्य समाप्त होगा है अन्य तो किसी भी प्रकार ऐसी कर्तव्य तो की समाप्ति नहीं होती है क्या सर्वम कर्म चल है ना क्या उत्तम यहाँ क्या भी कर्म्पात समाप्त ज्ञान में सभी कर्म समाप्ति होना चाहिए जन्म सामग्रम ब्राह्मण विशेषता एकदर ही जन्म सामग्रम ऐसा लगा ना लगाना विशेषता ब्राह्मण विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म की सफनता यही है एकद यही है मतलब ये ज्ञान विशेष करके ब्राह्मण के, कर के कार है वो सभी विशेष करके ब्राह्मण के जन्म की सफलता या विशेष करके ब्राह्मण के जन्म की पूर्णता ये ज्ञान जीत ज्ञान से पूर्णता इसलिए ज्ञान ऐसी पूर्णता विशेष करके ब्राह्मण के जन्म की पूर्णता यह ज्ञान है प्राप्त ही दीजा भ्रोत नशा ही कर सक्यो तो की विज्ञान बहुत ही क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करके बीजित्व हो जाता है क्योंकि को प्राप्त करके नानवम वचनम हो जाता है अन्यथा ना अन्यथा न मानवम वचनम मतलब मनोवचनम मनु महाराज का यह वचन मनोइम है ना मनोहर का वचन देखेंगे मनु शत्रु का जैसे कहा गया मनु का आदमी आगम श्री आदि में आगम आदम हुआ को निकला लेकिन मनु सब आने की आदम हुआ तो जा <सथी> तो तो और हुआ पर था भारत भारत की भारत यथा भारत यथा स्व हे भारत क्यों की सुन गए इस को मेरे से सुना है इस परमार्थ को मेरे से सुना है इस कारण से ऐसा हो गया जिसको मिल जाए वो कृदार्थ भगवान से मिल और ऐसा गया ऐसी अब देखेंगे महाभारत के सत्य्याम संता ऊर्जा प्रत्याम जीत भगवान की राष्ट्रीय सत्योत्म विद्यायाम योगी प्रख्या दे पुरुषोत्तम योगो नाम चंद्रशोध्या अवैध तुर तुर। people... है? People... के है। तो थे थे थे तुरुन। तुरुन। के भाई भगवान का स्नान करके भोजन करना चाहिए इसलिए मिला है अच्छी बात है है चाहिए क्या हो हो नाम और चाहे वो बात कर रहे हो अध्याया दैवी नाम अध्याय अध्याय, से अध्याय में दैवी आसुरी और राष्ट्रीय इन प्रकृतियों का वर्णन किया गया लग जाएगा नवमी अध्याय नवम अध्याय में आसुरी और राष्ट्रीय कही गई ना ध्यान देना राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिर भी अलग अलग यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि इतना एक जगह राष्ट्रकार में उसका अभी बताएंगे क्योंकि ऐसे सदा वाली भाषाकार भी आई है ऐसा लेकिन वो आएगी है ना अब देखेंगे देवी राष्ट्रीय और आशुरी नवम अध्याय में जैवी आश्री और राष्ट्रीय इन प्राणियों की तीन प्रकृतियों का वर्णन किया गया ठीक है इन प्रकृतियों का वर्णन किया गया उनका विस्तार से वर्णन करने के लिए उनका विस्तार से वर्णन करने के लिए अवयम सब्व संस्कृति इत्यादि से अध्याय आरम्भ किया जाता है अवयम सत्य संस्कृति इत्यादि से अध्याय आरम्भ किया जाता है सत्र प्रकार तो उनका उन प्रकृतियों में प्रकृति आई ना उन प्रकृतियों में संसार से मुक्त होने, होने के लिए देवी प्रकृति संसार से मुक्त होने के लिए देवी प्रकृति निबंधनाए आसुरी क्या राष्ट्रीय यहाँ क्या आगे आना इसलिए वहां तीन कह दिया था वस्तु का दो में तीन आती है अच्छा निबंधनाएं का क्या अर्थ है निबंधन के लिए आसरी और राष्ट्रीय प्रकृति आश्ची और आश्ची के है के लिए है के इसलिए अच्छा इस <coughs> देखना यहाँ पर दैव्या करते का प्रदर्शन के लिए, कि करते है का, के लिए वर्णन किया जाता है आदान एक अर्थ है आचरण में लाने के लिए ग्रहण करने के लिए आचरण में लाने के लिए देवी प्रकृति का वर्णन किया जाता है प्रदर्शन क्रिय दिया जाता है वर्णन वर्णन किया जाता है इकरयोग परिवर्जनाएं प्रदर्शन क्रिय से इकरयोग ना तो वो दो हाँ दो लिया, लिखा यहाँ करो सबसे और ये इकरो करते हैं कि अन्य दोनों का त्याग करने के लिए वर्णन किया जाता है ठीक है हाँ उसका वर्णन किया जाता है त्याग करने के लिए नहीं लोग कहते हैं ये गलत है साथ में क्यों लिखा है लोग कहते हैं लिखा क्यों त्याग करने के लिए लिखा गया है है अवे भगवान अभय तम श्री ओम पूर्णमद